थर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड के अष्टम मंत्र का तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं जो इस खंड के षष्ट मंत्र में परा विद्या से मान अक्षर में भूत यौनित तो बताया गया था उसका युक्ति से निश्चय कराने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है तो सात्वे मंत्र के द्वारा अलग अलग तीन दृष्टांत बताए गए का अर्थ हुआ पराविद्या से अधिगम्य मान भूत अक्षर में जगत कारणत्व युक्ति संगत है युक्ति से निश्चित है जगत परा विद्या से मान अक्षर शब्दित चेतन ब्रह्म का कार्य है यदि तो वह युगपत उत्पन्न होता है या जगत की ब्रह्म से उत्पत्ति का कोई क्रम है इस संशय का निवर्तक निर्णय बताने के लिए अष्टम मंत्र था उसमें चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया गया अष्टम मंत्र में अब नवम मंत्र है उपसंहार मंत्र इस खंड का जो छठवे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक सूत्र रूप से चेतन ब्रह्म तथा जगत में कार्य कारण भाव बताया गया और उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया ये विस्तार से नहीं बताया मात्र तीन मंत्रों में तो उसे कहा जाता है सूत्र रूप से पराविद्या के विषयभूत चेतन ब्रह्म का एक प्रकार से कथन सूत्रात्मक कथन हुआ ये तो सूत्र रूप से जो कथन हुआ उसका उपसंहार किया जा रहा है नवम मंत्र में विस्तार से कथन होगा द्वितीय मुंडक में इसलिए भाष्कर भगवान नवम मंत्र का अवतरण लिखते हुए कह रहे हैं कि उक्तम एव अर्थम उपस जिहिर्सूर मंत्रो वक्षमानार्थम आह मंत्र वक्षमानार्थम आह अने मंत्र उक्तम एव अर्थम आह ऐसा अन्वय करिए मंत्र उक्तम एव अर्थम आह मंत्र यानी नवम मंत्र आह यानी बता रहा है कह रहा है किसको कह रहा है तो उक्तम एव अर्थम उक्त अर्थ को ही कह रहा है किसके द्वारा उक्त तो पूर्ववर्ती तीन मंत्रों के द्वारा उक्त जो अर्थ है संक्षेप में पराविद्या का विषय उस पराविद्या के विषय रूप उक्त अर्थ को ही यह वक्षमा, वक्षमान मंत्र भी बता रहा है नौ मंत्र तो ये तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी उक्त अर्थ को ही बताएंगे तो इसलिए मंत्र का एक विशेषण बीच में दिया उपस, उक्तम एवं अर्थम उपसनजि ये जो पूर्ववर्ती तीन मंत्रों के द्वारा उक्त अर्थ है उसका उपसंहार करने की इच्छा वाला उपसंगजि सुह का अर्थ होता है उपसंहार करने की इच्छा वाला जैसे ब्रह्म जिज्ञासा में ज्ञा धातु से सन इच्छा अर्थ में हुआ ना ऐसे यहां पर उप और आ, सम उपसर्ग पूर्वक ह्रिय हरण धातु से संप्रत्यय होकर के उपसन जिहिर स धातु बना सनाधनता धातु से धातु संज्ञा हुई और फिर सनासंस भिक्षु ऊह एक पाणनीय सूत्र है उससे उकार हुआ उत्यय हुआ तो जैसे भिक्षु बनता है बुभुक्षु बनता है जिज्ञासु बनता है जिज्ञास धातु से ऊ प्रत्यय होकर के कर्तार्थ में जानने की इच्छा वाला जिज्ञासा का तो अर्थ है जानने की इच्छा मुमुक् का अर्थ है मु, मुक्त होने की इच्छा और मुमुक्सु का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा वाला मुक्त होने की इच्छा करने वाला ऐसे उपसन जिहिर का अर्थ निकलेगा उपसंहार करने की इच्छा वाला ये कौन है तो मंत्र ये जो नोम मंत्र है ये पूर्ववर्ती तीन मंत्रों के द्वारा सूत्र रूप से कहे गए अर्थ का उपसार करने की इच्छा वाला है ये नव मंत्र इसलिए ये उक्त अर्थ का ही कथन है क्योंकि उपसंहार किया जा रहा है उपसंहार में उपक्रम में जिस अर्थ की चर्चा हुई बीच में जिसका उपादन हुआ उपक्रम है छठवे मंत्र में तद अद्रेशम इत्यादि और उपसंहार है उपपादन है सप्तम मंत्र में और अष्टम मंत्र में ये उपपादन हुआ तो ष्ट मंत्र में उपक्रांत सप्तम अष्टम मंत्र में उपादित जो अर्थ है उसका उपसंघार माना जाता है नव मंत्र को तो संक्षेप में उपक्रांत तथा उपपादित अर्थ का उपसंहार करने की इच्छा वाला ये नव मंत्र है ये क्यों उपसंहार किया जा रहा है नव मंत्र के द्वारा पूर्व में संक्षेप में उक्त अर्थ का उपसार क्यों कर रहा है नव मंत्र ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए बीच में भाषकर भगवान ने एक पद प्रयोग किया वक्षमानार्थम वक्षमानार्थम का अर्थ है वक्षमान है प्रथम मुंडक मुंडक के द्वितीय तृतीय खंड द्वितीय खंड इसमें जो है बताया जा रहा है जो अपरा विद्या है उसके विषय को विस्तार से पहले अपरा विद्या बताई गई सांग चारों वेद अपराविद्या है और उसके विषय का विस्तार से प्रतिपादन करना है द्वितीय खंड में इसलिए अपरा विद्या के विषय को बताना विस्तार से प्रारंभ किया जा रहा है तो विषय बदल गया तो प्रकरण बदल, बदलेगा अपरा विद्या के विषय का प्रतिपादन रूप प्रकरण प्रारंभ हो रहा है तो इसलिए पराविद्या के विषय को संक्षेप में बताने वाले संक्षिप्त प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है। इस दृष्टि से लिखते हैं वक्षमान अर्थम, वक्षमान्थम वक्षमानार्थम का व्याख्यान है टीका में वक्षमानस्य अविद्या अविद्या अविद्या विवरण विवरण प्रकरणस्य उक्त परविद्या तो वक्षमान है का प्रकरण है अपराविद्या अपरा विद्या को ही अविद्या भी कहा जाता है इसलिए अविद्या विवरण का अर्थ हुआ अपराविद्यानि विस्तार से कथन अपरा विद्या के विषय का विस्तार से कथन रूप प्रकरण के आरंभ के लिए पर विद्या विषय का जो सूत्र रूप से कथन हुआ उसका उपसंहार नव मंत्र से किया जा रहा है। यह अर्थ निकलेगा अब नौ मंत्र का उच्चारण कर ले। यह सर्वज्ञ सर्वित यानमय तपह तस्मा तस्त्रह्म ना रूपन जायते तो यह ये सर्वनाम प्रसिद्ध अर्थ को बताता है तो जो यदद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि मंत्र में अतीन्द्रियवादि विशेषणों से प्रसिद्ध है उसे यह शब्द बताएगा अदृश्यवादी स्वरूप ब्रह्म को उसे ही भूतयोनी शब्द ने जगत का कारण बताया इसलिए यह शब्द जो अदृश्यवादी आति शब्दों से उपलक्षित जगत का विवर्त उपादान कारण कहिए या अधिष्ठान कहिए रूप ब्रह्म का परामर्शक है परमात्मा का परामर्शक है और वो कैसा है तो कहते हैं सर्वज्ञ वही चैतन्य सर्वज्ञ है का मतलब सामान्य रूप से सामान्य न सर्वम जानाती सर्वज्ञ ऐसी सर्वज्ञ शब्द की उत्पत्ति की जाती है और सामान्य शब्द का अर्थ है सामान्य होता है समष्टि रूप समष्टि उपाधि और विशेष कहा जाता है वेष्टि उपाधि को तो ये समष्टि उपाधि है तत्पदार्थ की उपाधि शुद्ध प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे माया कहा जाता है वेदांत प्रक्रिया में वो है पूर्व में अष्टम मंत्र में जिसे अन्न शब्द से कहा गया था ईश्वर की उपाधि वो है सामान्य यानी तत्पदार्थ की उपाधि और उसी का एक परिणाम है जिसे छांदोग्य उपनिषद में ईक्षण कहा गया तदक्षत बहुशाम प्रजा ये वह ईक्षण वो हैं जो सृज्यमान जगत हैं सारे जगत का सामान्य रूप से ज्ञान माया वृत्ति जो हुई वक्षमान जगत विषयनी ईक्षणात्मिका जो सृजमान जगत को विषय कर रहा कर रही है वृत्ति माया की वह ज्ञान है सर्व ज्ञान और वो सर्व ज्ञान परिणाम तो है माया का वो माया की वृत्ति होने से और उस सर्व विषयक मायावृत्तियात्मक ज्ञान का इक्षण का आरोप होगा माउपाधिक चैतन्य में इसलिए यह शब्द से तो लेना है वो मायोपाधिक चैतन्य और वह कैसा है तो सर्वज्ञ है का मतलब अपनी उपाधिभूत माया वृत्ति से सब को विषय करता है सर्व विषयक माया की एक वृत्ति बनती है और वह ज्ञान कहलाता है सर्वज्ञान कहलाता है और उस सर्वज्ञान वाला है वो है सर्वज्ञ तो यह सर्वज्ञ और यह सर्ववित। तो विशेषेण व्यक्ति सर्ववित। ऐसा सर्ववित पद का व्याख्यान भाष्कार भगवान करेंगे तो विशेषेण सर्वज्ञ शब्द की उत्पत्ति करते समय सामने सर्व जाती सर्वज्ञ सामान्य ये लगा और सर्वित पद की उत्पत्ति करते समय विशेषे न सर्व इति सर्ववित ऐसी उत्पत्ति की जाती है तो सर्वज्ञ शब्द की उत्पत्ति करते समय जो सामान्यन ये तृतीयांत पद है वह सामान्य शब्द तृतीयांत पद परामर्शक है तत्पद की तत्पदार्थ की उपाधि उपाधिभूत जो माया उसका समष्टि उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि का और विशेषेण सर्व व्यक्ति इति सर्वविदीपत्ति में विशेषण ये जो तृतीयांत पद है इसका ये है तत्वशी वाक्यागत की उपाधि का परामर्शक। तुम्पदार्थ की उपाधि है अविद्या अविद्या मलिन सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की ही वह धदार्थ की उपाधि है और वह अविद्या एक नहीं है ईश्वर की उपाधि जो शुद्ध सत्व प्रधान है प्रकृति की अवस्था माया शब्दित वो एक है इसलिए ईश्वर तत्पदार्थ एक है तत्पद का वाच्य भी एक है और तम पदार्थ की उपाधि जो अविद्या है वो है मलिन सत्व प्रधान अवस्था उसमें भी सत्वगुण है लेकिन मलिन है तो सत्वगुण में मलिनता है सत्वगुण का मालिन्या क्या है मलिनता क्या है तो रजोगुन तमोगुण का उस पर प्रभाव है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने वाला सत्वगुण जिस अवस्था में है ऐसी अवस्था को कहा जाता है मलिन सत्व प्रधान अवस्था अविद्या नाम से अब वो मालिन्या है उस, उसमें अनेकता है उस अवस्था में अविद्या शब्दी शब्द अवस्था में कभी रजोगुन का प्राबल्य अधिक रहेगा तमोगुण का कम रहेगा एक अवस्था उ, उसे भी मलिन अवस्था ही कहा जाएगा सत्वगुण की कभी रजोगुन का प्रभाव कम और तमोग का अधिक रहेगा वो तो भी मलिन सत्वगुण ही कहलाएगा कभी दोनों का समरूप से भी प्रभाव हो सकता है तो ये न्यूनाधिक्य है ना मालिन रजोगुण का तो तमोगुण का तो दोनों के समान अवस्था का प्रभाव सत्वगुण पर इसलिए माना जाता है अविद्या को अनेक तो ये इसलिए विशेष का है विशेष यानी वेष्टि और वेष्टि उपाधि होती है अनेक उपाधि वो जो अनेक उपाधि है अविद्या और उस अविद्या रूप उपाधि वाला होकर के भी सब को जानता है विशेष विशेष रूप से यानी उस समय हर एक जीव का रूप धारण करके जो अनेक अविद्या हैं, उन अनेक अविद्या रूप उपाधि को धारण करके तव पदार्थ के रूप में भी वही चैतन्य है जो माया उप, रूपी एक उपाधि को लेकर के उससे उपयित होता है तो ईश्वर कहलाता है तत्पदार्थ कहलाता है वह जब मात्र मायावृत्ति से जगत को देखता है तो सर्वज्ञ कहलाता है और वही आविद्या वृत्ति से देखता है तो सर्वविद कहलाता है वह फिर एक सीमित सीमित जगत को देखता है विशेष विशेष रूप को ही देखता है सब को अविद्या वृत्ति से एक साथ नहीं देख सकता वो सर्ववित है विशेषे न सर्वम वेती सर्ववित तुम पदार्थ के रूप में विशेष विशेष जगत के रूप को भी वही अविद्या उपाधि वाला बन करके देखता है जानता है इसलिए उसे सर्वविद भी कहा जाता है तो एक प्रकार से पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान जो चैतन्य है वह माया और अविद्या उपाधि को लेकर के भले ही तत्पदार्थ रूप और त्व पदार्थ रूप भाषित हो लेकिन स्वतः माया और अविद्या रूप उपाधि से विनिर्मुक्त जो चैतन्य है एक है तम पदार्थ और तत्पदार्थ में स्वतः भेद नहीं है माया और अविद्या रूप उपाधि को लेकर के औपाधिक यानी कल्पित भेद है और पर तत्पदार्थ तव पदार्थ का अभेद ही है ये एक प्रकार से सर्वज्ञ और सर्ववित ये समानाधिकरण प्रयोग है ना? और दोनों के साथ यह शब्द का अन्वय है यह सर्वज्ञ यह तो यह शब्द से ग्राह्य है वो चैतन्य उपहित वही माय उपाधिक होता है तो सर्वज्ञ कहलाता है अविद्या उपाधिक होता है तो सर्वविद कहलाता है वो चैतन्य उपाधि को छोड़ दे तो सर्वज्ञ शब्द से सर्ववित शब्द से कहा जाने वाला अलग नहीं एक है इस प्रकार समानाधिकरण प्रयोग से दोनों का एकत्व तो भी बताया गया दोनों का तत्पदार्थ का, का त्व पदार्थ का एकत्व यही तो पराविद्या से अधिगम्य मान है तम पदार्थ का तत्पदार्थ के रूप में साक्षात्कार अभिव्यक्ति ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति कहलाती है यह अभिव्यक्ति ही तो पराविद्या का फल है वही तद अक्षर है यह तद इत्यादि से कहा गया प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही सर्वज्ञ है सर्ववीत है अलग अलग दो उपाधि को लेकर के सामान्य यानी माया उपाधि को लेकर के सर्वज्ञ है अविद्या उपाधि को लेकर के सर्ववीत है सर्ववित्त अलग है और संवित अलग है सर्ववित्त में तो सर्व सर्वनाम है और संवित में सम उपसर्ग है सम सम सं, उपसर्ग है समवित स संव पर बिंदी है और वित्त है तो संवित हुआ और सर्ववित्त में तो बीच में रेप और व आ रहा है ना और वो बिंदी नहीं है स पर व पर रेप की मात्रा है वो अलग है तो सर्ववित है जिसे कहा जा रहा है प्रत्येक अभिन्न चैतन्य वो संवित कहलाता है संवित का अर्थ है ज्ञान संबित शब्द का अर्थ ज्ञान निकलता है और सर्ववित का अर्थ है जीव उपाधिक चैतन्य तो यह सर्वज्ञ सर्ववित तो जो मायावृत्ति से सर्वज्ञ है अविद्यावृत्ति से सर्ववित है और वही उसी को जगत का कारण बताया जा रहा है तो जगत के कारण में अन्यत्र कहा जाता है स तपो अतप्यत और तब फिर सर्व असृजत तपो आ, तपो तप्वा सर्व असृजता तप करके फिर उसने सा, सब की रचना की तो तप क्या है पुराणादि में जब ब्रह्मा जी अपने मानव पुत्र मनु और शत्रुपा को कहते हैं संसार बढ़ाने के लिए संसार को उत्पन्न करने के लिए तो सीधे सीधे वे संसार का संवर्धन नहीं करते तपस्या करते हैं मनु शत्रुपा हजारों वर्षों तक भागवत आदि में कहा गया कि मनु सत्रुपा ने तपस्या की और फिर जगत बनाया सर्जन किया तो ये जो मनु आदि प्रजापति हैं इनका जगत सर्जन देखा जा रहा है जो क्लेशात्मक तपो अनुष्ठान है तप करके फिर जगत के सर्जक बने और यहां पर भूत यौनी शब्द ने ब्रह्म को भी जगत का कर्ता बताया है कारण बताया है सृष्टा बताया है तो जगत का सृष्टा ब्रह्म है तो जैसे पुराणादि में प्रसिद्ध है मनवादि जगत स्रष्टाओ ने तपह पूर्वक क्लेशात्मक तप पूर्वक सर्जन किया जगत का ऐसे जगत का श्रष्टा यदि ब्रह्म है तो उसे भी के तरह ही क्लेशात्मक तप का अनुष्ठान करना होगा और अनुष्ठान पूर्वक ही जगत बनाएगा क्लेशात्मक तप पूर्वक और ऐसा यदि होगा तो फिर मनु जैसे संसारी जीव है ऐसे ईश्वर भी संसारी होगा मनुवादि संसारी जीव भी तपस्या करके जगत को बनाते हैं ईश्वामित्र ने तपस्या की और सामर्थ्य प्राप्त की और जगत की बहुत सारी वस्तुएं बनाई त्रिशंकु के लिए स्वर्ग भी बनाया तो इस प्रकार ये जो जीव है जगत के वे तपस्या से सामर्थ्य प्राप्त करके संसार बनाते हैं वैसा ही संसार क्लेशात्मक तपस्या करके यदि ब्रह्म बनाएगा तो संसारी जीव के तरह संसारी होगा ये एक आपत्ति आती है इसका समाधान करने के लिए इस मंत्र में द्वितीय पाद में कहा गया यमय तप यद्या से अधिगम्यमान जो ब्रह्म जिसे सर्वज्ञ सर्वविद बताया जो माया उपाधि को माउपाधि माया उपाधि को लेकर के ईश्वर हैं तत्पदार्थ हैं अविद्या उपाधि को लेकर के तुम पदार्थ बना है वही चैतन्यश्द से ग्राह्य है और उसका तप क्या है तो मनवादी ने जैसे हजारों वर्षों तक खड़े रह करके तपस्या की ऐसी तपस्या इस चैतन्य की नहीं है जगत के मूल कारण की नहीं है ज्ञान मै ही तप है ज्ञान रूपी विकार ही उसका तप है माया वृत्ति का जो परिणाम है बहुश्याम प्रजा येय ये संकल्प ये है मायावृत्ति रूप ज्ञान ये है विकार मैट प्रत्येकार्थ ज्ञानाख्य विकार और यही उसका तप है बस ये संकल्प कर लिया कि बहु मैं बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं ये अपनी उपाधि को लेकर के संकल्प करना ही उसका तप है इससे अलग कोई तप नहीं है कहीं पहाड़ पर जाकर के हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे दोनों हाथ ऊपर कर दिए खाए पिए नहीं ऐसा नहीं केवल एक संकल्प हुआ माया में बहुश्याम प्रजा ऐसा इसी को कहा गया उसका वो तप है सर्वज्ञता रूप तप है तो यश्य ज्ञानमय तप तो ये जो पूर्वार्ध में दो यत शब्द का प्रयोग है प्रथमांत यत शब्द है यह और ष्यंत है यश यदोर नित्य संबंध होता है तो दो पूर्वार्ध में दोनों यत शब्द प्रथमांत तथा षष्ट्यंत जिस चैतन्य के परामर्शक है जिस चैतन्य को यह इस प्रथमांत शब्द ने सर्वज्ञ सर्वविद बताया माया तथा तो अविद्या उपाधि को लेकर के और यसे पद ने जिस चैतन्य का संकल्पात्मक ही उत्पाद्यमान समस्त जगत विषयक ज्ञानात्मक ही तब बताया है जिस ब्रह्म का चैतन्य का उसी चैतन्य का परामर्शक है उत्तरार्ध में प्रथम पद दो तृतीय पाद में तस्मात ये पंचमें शब्द है ना, उसका अर्थ वही होगा जो यह और यश से ग्राह्य चैतन्य है जो सर्वज्ञ सर्ववित चैतन्य है जिसका संकल्प मात्र ही तप है बहुभवन विषयक संकल्प मात्र तप है तस्मात उस चैतन्य से ये तद ब्रह्म जायते अंतिम अन्ति, में जायते क्रियापद है ना इस मंत्र के वो ब्रह्म के साथ अन्वित करिए तो तस्मात्द ब्रह्म जाएते तो जो सर्वज्ञ सर्वित हैं जिसका ज्ञान ही तप है उसी ब्रह्म से एतद् तद ब्रह्म जायते यह ब्रह्म उत्पन्न होता है जिसे पहले अष्टम मंत्र में प्राण तथा मन शब्द से कहा गया एतद् ब्रह्म है कार्य उपाधिक ब्रह्म कार्य उपाधिक ब्रह्म है समष्टि प्राण और समष्टि मन उपाधिक ब्रह्म उसे कहा जा रहा है यहां एतद् ब्रह्म शब्द से जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया पहले सूत्रात्मा कहा गया वह सूत्रात्मा कहो हिरण्यगर्भ कहो एतद ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा और तस्मात् शब्द से निकलेगा वह माय उपाधिक ब्रह्म पहले कहा था अन्नात प्राणो अभिजाते अन्नात मन, मनो अभिजाते तो वो जो अन्न शब्द से ग्राह्य है माय उपाधिक चैतन्य और प्राण शब्द से ग्राह्य है सूत्रात्मा की उपाधि समष्टि प्राण मन शब्द से ग्राह्य है हिरण्य गर्भ की उपाधि समष्टि मन, वो उपाधि उत्पन्न हुई तो तद उपहित चैतन्य को भी माना गया उत्पन्न हुआ उपाधि की उत्पत्ति का आरोप तदुउपहित चैतन्य में होता है तो माय उपाधिक चैतन्य से हिरण्य गर्भ की उपाधि समष्टि प्राण तथा मन उत्पन्न हुआ तो माना गया तदय उपाधिक गर्भ उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म जायते <coughs> और आगे लिख भी समझना तस्मात नाम जायते तस्मात रूपांच जायते और तस्मात अन्न चायते जिससे हिरण्यगर्भ की उपाधि उत्पन्न हुई उसी से नाम भी उत्पन्न हुआ नाम रूपात्मक जगत है ना? यज्ञ दत्त आदि जो नाम है और ये जो रूप है नाम नाम से लेना अभिधान को रूप से लेना अभिधेय को तो अभिधान अभिधेयात्मक जगत ये उत्पन्न हुआ और लोक उत्पन्न हुए सत्य शब्दित स्थूल भूत और स्थूल भूतों का परिणाम रूप ये सातों लोक और लोक निवासी प्राणी अरुण प्राणियों के स्थिति का हेतुभूत अन्न अन्न अन्न शब्द से से लेना लेना है भोग्य को की स्थिति का हेतुभूत वृहि व्रीयवादि रूप अन्न और अष्टम मंत्र में था ततो अन्नम तभीजायतें में अन्न माया अष्टम मंत्र में जो अन्न पदार्थ है वही अन्न पदार्थ यहां नवम मंत्र में नहीं समझना वहां तो त, यहां तस्मात शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसकी उपाधि अन्न है माया उपाधि चैतन्य की उपाधि है माया उसे अन्न कहा गया अष्टम मंत्र में और यहां अन्न शब्द से लेना ये वेष्टि कार्यक्रम संघात तो, की स्थिति का हेतुभूत जो हम लोग खाते हैं गेहूं चावल आदि ये अन्न है ये अन्न भी उसी से उत्पन्न हुआ तो तस्मात तस्मात्ने जो पूर्व में क्रम बताया था उस क्रम से ये सारा जगत अन्न तक भोक्त्री, भोग्यात्मक जगत उत्पन्न हुआ अभिधान अभिधेम हर्वित परमात्मा परमात्मा से जो सर्वोवित परमात्मा है ना सरोवित परमात्मा है तम तो पदार्थ तो जो माता पिता हैं जो माता पिता हैं उनकी उपाधि में वही चैतन्य है तुम पदार्थ बन करके इसलिए तो सर्वविच शब्द का प्रयोग किया और वो नाम रखते हैं तो माना जाता है माता पिता रूपी उसी चैतन्य ने नाम रखा यज्ञ दत्त, दत्त आदि नहीं तो वाणी बोल सकती है क्या उसके बिना माता पिता के मुख से इसका नाम यज्ञदत्त होगा देवदत्त होगा ये निकल नहीं सकता यदि चैतन्य वाचोह वाख है ना वो वाणी को भी अपनी सन्निधि मात्र से बोलने की सामर्थ्य वो देता है शब्द उच्चारण का सामर्थ्य चैतन्य से प्राप्त होता इसलिए कठोपनिषद निषद में कहा गया कह एव प्राण्यात। यदि आनंद आकाश न तो यदि आनंद स्वरूप आकाश अनेचिदानंद रूप ब्रह्म न हो तो प्राण की क्या सामर्थ्य है कि वो प्राणन क्रिया अपानन क्रिया कर ले तो जब प्राण ही अपना परिसात्मक व्यापार नहीं कर सकता तो प्राण के परिसात्मक व्यापार पूर्वक जो बाह्य इंद्रियों का व्यापार है वदनादि रूप वो कैसे होगा इसलिए मूल में वही है हमारा जो व्यवहार हो रहा है सुनना बोलना आदि तो उसी से हो रहा है उसी की सत्ता से रहा वही करा रहा तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात एतद् ब्रह्म जाए थे तस्मात एत, नाम जायते तस्मात रूपम जाये तस्मात अन्न च ये सब जगत अष्टम मंत्रोक्त क्रम से उत्पन्न हुआ उसी ब्रह्म से तो भाष्य को देखिए यह उक्त लक्षणों अक्षराख्य लक्षण यानी उक्त विशेषणक उक्त विशेषणक है यह तद इत्यादि से बताए गए अतिद्रियवादि विशेषण अग्राह्यवादी अदृश्यत्व अग्राह्यवादि विशेषण वाला जो अक्षर नामक चैतन्य है परमात्मा है वह सर्वज्ञ है कार्थ है सामान्य न सर्व सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबको जानता है जाना इसमें एक ती छूट गया है पूरा नए पुस्तक में होगा तो पता नहीं पुराने में जानाती दीर्घ इकार छपा है खाली जिनके पास पुराना होगा एक रसोईकारांत ती शब्द भी होना चाहिए जानाती इति अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के इति बनेगा तो सामान्य न सर्वम इति सर्वज्ञ ये सर्वज्ञ शब्द की उत्पत्ति है तो सामान्य शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार समि रूपेण मायाख्यन उपाधिना इत्यर्थ तो सामान्य शब्द से लेना समष्टि रूप को और समष्टि रूप है समष्टि उपाधि समष्टिवेष्टि भेद भी चैतन्य में नहीं है उपाधि में है चैतन्य तो अखंड है खंड का अर्थ होता है भेद अखंड अखंडकार उससे रहित है समष्टि वेष्टि भेद चैतन्य का स्वतः नहीं है उपाधि में है समष्टि वेष्टि भेद भी समष्टि उपाधि वाला होने से समष्टि चैतन्य कहलाता है वेष्टि उपाधि वाला होता है तो वेष्टि चैतन्य कहलाता है लेकिन उपाधि को हटा दे तो न वो समष्टि है न वेष्टि है वो मात्र चिदानंद है इसलिए समष्टि रूपे न यानी मायाख्यन उपाधि न माया रूप उपाधि से सब को जानता है मायावृत्ति से तो माना जाता है सर्वज्ञ सर्वविद पद की उत्पत्ति करते हैं कि विशेषेण विशेषेण सर्व वेत्ती सर्वविद तो विशेष रूप से याने वेष्टि रूप से भी वेष्टि उपाधि को लेकर के भी सबको जो जानता है उसे जान, कहा जाता है सर्ववित तो, तो विशेषण कार्य करते हैं टीकाकार वेष्टि रूपेण अविद्याख्य उपाधिना उपाधि न, न, न अनंत जीव भाव आप स एव सर्व सोपाधि तत्संसृष्टंच वेति। तो कहते हैं अविद्या रूप उपाधि को लेकर के अनंत यानी असंख्य जीव भाव को प्राप्त हुआ अनंत जीव आपन्न, प्राप्त हुआ किस रूपता को प्राप्त हुआ तो जीव भाव आप और एक जीव तो कहते एक जीव ने अनंत जीव रूप से तो अनंत जीव अभाव आप असंख्य जीव रूपता को प्राप्त करके फिर उस अपनी वेष्टि उपाधि से उस उपाधि के विशेष विशेष विषयों को भी जानता है वो हो गया विशेषे न सर्वम व्यक्ति स एव सर्व तो सर्व क्या है तो सो उपाधि तत्संसृष्टंच वेति अपनी उपाधि अविद्या और तत्संसृष्ट अविद्या संसृष्ट यानी संबद्ध जो जगत है उसे जानता है अपनी उपाधि अविद्या भी है अंतकरण भी है और इंद्रिया भी है और उनसे संश्लिष्ट जो रूपादि उनको भी जानता है वो सब लेना है सर्व शब्द से सर्ववित्त में इति सर्वोवित ऐसा अन्वय होगा तो यानी इस प्रकार सर्वज्ञ तथा सर्ववित इन दो विशेषणों से अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि को लेकर के अधिदव तत्पदार्थ और अध्यात्म तोम पदार्थ भले ही उपाधि के भेद से भिन्न से दिखते हो लेकिन उपहित में कोई भेद नहीं है वो एक है उपाधि निरपेक्ष चैतन्य उसे कहते हैं कि इति इतिदैव अध्यात्म चेद सूत्रितः सर्वज्ञ इन दो पदों का प्रयोग करके अधिदाधिस्थ तत्पदार्थ और अध्यात्म उधिस्तत्व पदार्थ रूप का ऋपैतन्य कात पर स्वूपत अभेद बताया गया सृष्टि यानम तप ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सृष्टित्व प्रजापति नाम तपसा प्रसिद्धम तो कहते हैं जो प्रजापति हैं प्रजापति नाम बहुवचन है न मनवादी अनेक प्रजापति है कश्यपादी तो ये जो कश्यपादी प्रजापति हैं इनमें स्रश्ट, जगत सृष्टित्व देखा गया लेकिन कहां से अपने आप ही तो कहते नहीं तपसा प्रसिद्धम यानी पुराणादिशु वर्णितम भागवतादि पुराणों ने बताया कि मनवादि प्रजापतियों में जगत सृष्टित्व उनकी जो तपस्या है उस तपस्या के कारण है तो ऐसा ही जगत सृष्टित्व मनवादी के तरह जो मूल जगत का श्रष्टा है उसका भी मानना चाहिए ऐसी शंका करते हैं कि तदवत ब्रह्मणूपी श्रष्टित्वे। यह पुराने पुस्तक में महले छपा और ब्र बाद में छपा है होना चाहिए ब्रह्म ऐसा नए में सुधार दिया होगा तो ब्रह्मोपी सृष्टित्व तपो अनुष्ठान वक्तव्यम तो यदि मनवादि के तरह ही जगत का सृष्टा मूल कारण जो ब्रह्म है, है ऐसा मानते हो तो फिर ब्रह्म का तप भी मनवादि के तप के तरह अनुष्ठानात्मक होगा क्लेशात्मक तप होगा वो बताना चाहिए और यदि क्लेशात्मक तप करके ही जगत का मूल कारण भी सृष्टा बनेगा तो फिर मनवादी के तरह संसारी ही होगा ये दोष आता है ये लिखते हैं कि ततः संसारित्व प्रसज्जेत संसारित्व का प्रसंग आएगा इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है यश ज्ञानमयम इत्यादि से तो भाष्य में है यश ज्ञानमयम् यानी ज्ञान विकारम एव सार्वज्ञ लक्षण तपो न आयास लक्षण कहते हैं जिस मूल कारण का ज्ञानात्मक विकार ही तप है क्लेशात्मक आयास यानी अलग से अनुष्ठेय तप नहीं है ज्ञान अनुष्ठेय नहीं होता ऐसे अनुष्ठेय तप नहीं है मूल ब्रह्म का यदि वो अनुष्ठाता बनेगा तो सक्रिय होगा इसलिए अनुष्ठानात्मक तप नहीं है संकल्पात्मक तप है ज्ञान विकारात्मक ही तप है अब थोड़ी टीका है इस टीका को देखिए संसारित्व की आपत्ति ज्ञानमय तप मानने से ब्रह्म में नहीं आएगी इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार की सत्व प्रधान माया या ज्ञानाख्यो विकार तद उपाधिक्ञान विकार सृज सर्विज्ञ ब्रह्म का तप है तत्पदार्थ पद, की उपाधि जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया उसका ज्ञान रूप रूप परिणाम परिणाम तदक्ष बहुशा प्रजा इत्यादि रूप परिणाम वही ज्ञान विकार ही तप है उसका ज्ञानात्मक विकार ही तप है उसका स्वरूप क्या है तो सृजमान सर्व पदार्थ अभिज्ञत्व लक्षणम यानी स्वरूपम तो सृजमान जो प्राणी है जगत है तो सृजमान समस्त पदार्थ का ज्ञान अभिज्ञत्व यही उसका तप है और तपो नतु क्लेश रूपम तपह, न तो क्लेश तप न आया क्लेश क्लेशात्मक तप उस ब्रह्म का नहीं है अपितु तो बहुश्याम प्रजा इत्याक ईक्षणात्मक तप है क्लेश रूपम प्रजापति नाम इव इत्यर्थ है इसलिए संसारित्व की आपत्ति ब्रह्म में नहीं है भाष्य में आगे हैं उत्तरार्ध का व्याख्यान ये न आयास लक्षणम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए भाष्य में सार्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम ये तृतीय पाद की व्याख्या भाष्य में आप पूर्ण हुई और ये द्वितीय पाद की व्याख्या पूर्ण हुई तृतीय पाद का व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है तस्मात यथोक्ता इत्यादि से तो ये दूसरे वाक्य का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है इसलिए पूर्व में पूर्ण विराम होना चाहिए और अनुस्वार को मकार होना चाहिए आधा मकार तो तस्मात यथोक्ता तो सर्वज्ञात तो तस्मात ये सर्वनाम पूर्वाध में प्रयुक्त यदद्वय के द्वारा जो परामृष्ट अर्थ है उसी का परामर्शक है तो यह तो द्वय के द्वारा परामृष्ट अर्थ है सर्वज्ञ ब्रह्म इसलिए तस्मात का अर्थ करते हैं यथोक्तात् सर्वज्ञात तो सर्वज्ञ जो ब्रह्म है यानी उक्तम कार्य ब्रह्म जायते हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म की उत्पत्ति होती है कारण ब्रह्म से मयोपाधिकैतन्य से और किंच यानी तस्मा नाम जायते रूप जायते इत्यादि कर रहा है किंच नाम और नाम क्या है तो असो देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि लक्षण तो देवदत्त यज्ञ दत्तादि रूप नाम की उत्पत्ति और इदं ये रूप की भी यानी अभिधेय की भी नाम है अभिधान रूप है अभिधेय इनकी भी उत्पत्ति हुई उसी ब्रह्म से अन्न चीह यवादि लक्षणम जायते तो अन्न यहां पर प्रकृति का प्रथम परिणाम माया नहीं समझना अपितु वृहवादी को समझना हम लोगों के द्वारा अध्यमान जो ग्रीयवादी पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण इति अविरोधो द्रष्टव्य तो ये सब उत्पन्न हुआ तो युगपथ उत्पन्न नहीं हुआ अष्टम मंत्र में उक्त जो क्रम है उसी क्रम से ये सब जगत यह उपसंहार मंत्र कह रहा है उत्पन्न हुआ इसलिए अष्टम मंत्र का मंत्र के साथ नव मंत्र का कोई विरोध नहीं है पूर्वा पर विरोध नहीं होगा इति अविरोध तो इस प्रकार ये प्रथम खंड का विचार प्रथम उंडक के पूरा होता है इति अथर्ववेदीय मुंडकूपनिषद प्रथम मुंडके खण्डः इति खंड भाष्ये प्रथम मुंडके प्रथम भाष्य मुंडकूपनिषद्भाष्यटीकायाँ प्रथम मुंडके प्रथम खण्डः